श्री गर्ग संयिता श्री वृंदावन खंड दसवां अध्याय यशोदा जी की चिंता नंद द्वारा आश्वासन तथा ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान देना श्री बलराम तथा श्री कृष्ण का गोचारण नारद जी कहते हैं अष्टावक्र के साप से सर्प होकर अघासुर उन्हें के वरदान बल से उस परम मोक्ष को प्राप्त हुआ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वसासुर वकासुर और भी अभाुर के मुख से श्री कृष्ण किसी तरह बच गए हैं और कुछ ही दिनों में उनके ऊपर ये सारे संकट आए हैं यह सुनकर यशोदा जी भय से व्याकुल हो होती उन्होंने कलावती रोहिणी बड़े बूढ़े गोप ब्रजभानुवर ब्रजेश्वर नंदराज नौ नंद नौ उपनंद तथा प्रजाजनों के स्वामी छह ब्रजभानुओं को बुलाकर उन सब के सामने यह बात कही यशोदा बोली आप सब लोग बताएं मैं क्या करूं कहां जाऊं और कैसे मेरा कल्याण हो मेरे पुत्र पर तो यहां क्षण क्षण में बहुत से अरिष्ट आ रहे हैं पहले महावन छोड़कर हम लोग वृंदावन में आए और अब इसे भी छोड़कर दूसरे किस निर्भय देश में मैं चली जाऊं यह बताने की कृपा करें मेरा यह बालक स्वभाव से ही चपल है खेलते खेलते दूर तक चला जाता है व्रज के दूसरे बालक भी बड़े चंचल हैं वे सब मेरी बात मानते ही नहीं तीखी चोच वाला बलवान बकासुर पहले मेरे बालक को निगल गया था उससे छूटा तो इस बेचारे को अगासुर ने समस्त ग्वाल बालों के साथ अपना ग्रास बना लिया भगवान की कृपा से किसी तरह उससे भी इसकी रक्षा हुई इन सबसे पहले वसासुर इसकी घात में लगा था किंतु वह भी दैव के हाथों मारा गया अब मैं बछड़े चराने के लिए अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी श्री नारद जी कहते हैं इस तरह कहती तथा निरंतर रोती हुई यशोदा की ओर देखकर नंद जी कुछ कहने को उद्यत हुए। पहले तो धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नंद ने गर्ग जी के वचनों की याद दिलाकर उन्हें धीरज बंधाया फिर इस प्रकार कहा नंदराज बोली यशोदे क्या तुम गर्ग की कही हुई सारी बातें भूल गई ब्राह्मणों की कही हुई बात सदा सत्य होती है वह कभी असत्य नहीं होती इसलिए समस्त अरिष्टों का निवारण करने के लिए तुम्हें दान करते रहना चाहिए दान से बढ़कर कल्याणकारी कृत्य न तो पहले हुआ है और न आगे होगा ही नारद जी कहते हैं नरेश्वर जब यशोदा ने बलराम और श्री कृष्ण के मंगल के लिए ब्राह्मणों को बहुमूल्य नवरत्न और अपने अलंकार दिए नंद जी ने उस समय लाख मनोहर गायें तथा लाख भार अन्न दान गाय नारद जी पुनः कहते हैं राजन अब गोपों की इच्छा से बलराम और श्री कृष्ण गोपालक हो गए अपने गोपाल मित्रों के साथ गाय चराते हुए वे दोनों भाई वन में विचरण करने लगे उस समय श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुँह निहारती हुई गौें उनके आगे पीछे और अगल बगल में विचरती रहती थी उनके गले में क्षुद्र घंटिकाओं की माला पहनाई गई थी सोने की मालाएं भी उनके कंठ की शोभा बढ़ाती थी उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे उनकी पूछों के स्वच्छ बालों में लगे हुए मोरपंख और मोतियों के पुछे शोभा दे रहे थे वे घंटों और नुपरों को मधुर झंकार को फैलाते हुए इधर उधर चरती थी चमकते हुए नूतन रत्नों की मालाओं के समूह से उन समस्त गौों की बड़ी शोभा होती थी राजन उन गों के दोनों सिंगों के बीच में सिर पर मणिमय अलंकार धारण कराए गए थे जिससे उनकी मनोहरता बढ़ गई थी सुवर्ण रश्मियों की प्रभा से उनके सिंह तथा अर्थात पीठ पर की झूल रहते थे। कुछ गौों के भाल में किंचित रक्तवर्ण के तिलक लगे थे। उनकी पूछे पीले रंग से रंगी गई थी और पैरों के खुर अरुण राग से रंजित थे बहुत सी गवे कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाली सुशीला स्वरूपा तथा अत्यंत उत्तम गुणों से सम्पन्न थी मिथिलेश्वर बछड़े वाली गवें अपने स्तनों के बाहर से धीरे धीरे चलती थीं कितनों के थन घड़ों के बराबर थे बहुत सी गवें लाल रंग की थीं वे सब की सब भव्य मूर्ति दिखाई देती थीं कोई पीली कोई चितकबरी कोई श्यामा कोई हरी कोई तांबे के समान रंग वाली कोई धूमिल वर्ण की और कोई मेघों की घटा जैसी नीली थी उन सब के नेत्र घनश्याम श्री कृष्ण की ओर लगे रहते थे किन्ही गों और बैलों के सिंग छोटे किन्ही के बड़े तथा किन्ही के ऊंचे थे कितनों के सिंग हिरणों के से थे और कितनों के टेढ़े मेढ़े वे सब कपिला तथा मंगल की धाम थी वन वन में कोमल कमनीय घास खोज खोज कर चहती हुई कोटि कोटि गौें श्री कृष्ण के उभय पार्सों में विचरती थीं यमुना का पुण्य स्पुलन तथा उसके निकट श्याम तमालों से सुशोभित वृंदावन नीप कदम्ब नीम अशोक प्रवाल कटहल कदली कचनार आम मनोहर जामुन बेल पीपल और कैथ आदि वृक्षों तथा माधवी लताओं से मंडित था वसंत ऋतु के शुभागम से मनोहर वृंदावन की दिव्य शोभा हो रही थी वह देवताओं के नंदन वन सा आनंद प्रद और वन सा सब ओर से मंगलकारी जान पड़ता था। उसने कुबेर के चैत्र रथ वन की शोभा को तिरस्कृत कर दिया था वहां झरनों और कंदराओं से संयुक्त रत्न धातुमय श्रीमान गोवर्धन पर्वत वह शोभा पाता था वहाँ का वन पारिजात से व्याप्त था वह चंदन बेर कदली देवदार बरगद पलाश, पाकर अशोक अरिष्ट रीठा अर्जुन कदम्ब पारिजात पाटल तथा चंपा के वृक्षों से सुशोभित था श्याम वर्ण वाले इंद्र यव नामक वृक्षों से घिरा हुआ वह वन करंज जाल से विलसित कुंजों से संपन्न था वहाँ मधुर घंटा वाले नर कोकिल और मज़ूर कलरव कर रहे थे उस वन में गौवे चराते हुए श्री कृष्ण एक वन से दूसरे वन में विचरा करते थे नरेश्वर वृंदावन और मधुवन में तालवन के आसपास कुमदवन बहुलावन काम कामवन बृहस्थानु और नंदेश्वर नामक पर्वतों के पारसुवर्ती प्रदेश में कोकिलों की आकली से कूज सुंदर कोकिला वन में लताजाल मंडित सौम्य तथा रमणीय कुश वन में परम पावन भद्र वन भांडीर कुपवन लोहारगल तीर्थ तथा यमुना के प्रत्येक तट और तटवर्ती विपणों में पीताम्बर धारण किए बद्ध परिकर नटवेशधारी मनोहर श्रीकृष्ण वेतलीय वंशी बजाते और गोपांगनाओं की प्रीति बढ़ाते हुए बड़ी शोभा पाते थे उनके सिर पर शिखी पिक्च का सुंदर मुकुट तथा गले में में माला थी। संध्या के समय को आगे किए अनेकानेक रागों गोवरंदी बजाते कृष्ण नंदन नंद नंदब्रज में आए आकाश को गोरज से व्याप्त देख श्री वंशीवट के मार्ग से आती, आती हुई वंशी ध्वनि से आकुल हुई गोपियां श्याम सुंदर के दर्शन के लिए घरों से बाहर निकल आई अपनी मानसिक पीड़ा दूर करने और उत्तम सुख को पाने के लिए वे गोप सुंदरिया श्री कृष्ण दर्शन के हेतु घर से बाहर आ गई थी उनमें श्री कृष्ण को भुला देने की शक्ति नहीं थी श्री नंदनंदन सिंह की भांति पीछे घूमकर देखते थे वे गज किशोर की, की भांति लीलापूर्वक मंद गति से चलते थे उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे गोसमदाय से व्याप्त संकीर्ण गलियों में मंद-मंद गति से आते हुए को उस गोप वधूतियां अच्छी तरह से देख नहीं पाती थी गो से गोधुल उत्तम नील केश कलाप धारण किए सुवर्ण निर्मित बाजूबंद से विभूषित मुकुट मंडित तथा कान तक खींचकर वक्रभाव से धृष्ट बाण का प्रहार करने वाले गोरज समलंकृत कुंदमाला से अलंकृत कानों में खोसे हुए पुष्पों की आभा से उद्दीप्त पीताम्बरधारी वीणुवादनशील तथा भूतल का पूर्व भार हरण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आप सबकी रक्षा करें इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत यशोदा जी की चिंता नंद द्वारा आश्वासन तथा दान श्री कृष्ण की गोचारण लीला का वर्णन नामक दसवां अध्याय पूरा हुआ